धर्म जीवन का रहस्य पंडित रामकिंकर उपाध्याय वह सूत्र उन्होंने दिया आकृति ही नहीं आश्रम की घड़े की आकृति के साथ साथ उसे अग्नि में जब परिपक्व करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि अगर वैराग्य की अग्नि में अंतकरण परिपक्व हो गया है और तब कोई नृवित्य का आश्रय लेगा तो वह स्वयं भी और दूसरों को भी धन्यता प्रदान करेगा अगर वैराग्य जीवन में है ही नहीं और वैराग्य की महिमा मात्र सुनकर अगर वह व्यक्ति वैराग्य का केवल एक बहिरंग स्वरूप स्वीकार करेगा तो वह न उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा और न समाज के लिए कल्याणकारी होगा इसका अभिप्राय मानो यह हुआ कि निवृत्ति की चाहे जितनी महिमा हो किंतु जिसकी मन स्थिति उस प्रकार की नहीं है उसके लिए वह निवृत्ति का मार्ग नहीं है उसके लिए तो प्रवृत्ति मार्ग उपयुक्त है इसीलिए भगवान राम ने जब बालीवध की प्रतिज्ञा किया या महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन निवृत्ति की बात करते हैं जब वे भगवान श्री कृष्ण से यह कहते हैं कि मैं अपने स्वजनों का वध क्यों करूं? क्या राज्य के लिए संपत्ति के लिए मैं तो भिक्षा मांगकर खा लूँगा मैं राज्य छोड़ दूँगा लेकिन यह अनर्थ नहीं होने दूँगा तो वह भी त्याग और निवृत्ति की बात ही कर रहे थे और रामायण में वहां भगवान के सखा के रूप में अर्जुन और यहां भगवान के सखा के रूप में सुग्रीव जब भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया कि मैं बाली का एक ही बाण से वध करूंगा तो अचानक सुग्रीव को एक वैराग्य की सी अनुभूति हुई और तब उन्होंने भगवान से कहा महाराज न तो मैं बाली का वध चाहता हूं न मुझे संपत्ति चाहिए न सुख चाहिए न राज्य चाहिए और उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है नाथ कृपा मन भयऊ अलोला आपकी कृपा से मेरा मन बिल्कुल निष्पंद हो गया शांत हो गया चंचलता से छूट गई मुझे ऐसा लगता है कि शत्रुमित्र सुख दुख जग माहे माया कृत परमाराहे बाल परम हित जासु प्रसाद मिल हु तुम समन विसाराम सपने जय सन हो ये लड़ाई जागे समुझत मन स कुचाई अब प्रभु कृपा कर हु ये भाती सब तजि भजन करो दिन राती जो वाक्य अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा ठीक वही वाक्य यहाँ पर सुग्रीव ने भगवान राम से कहा वही वाक्य ज्यों का त्यों, उससे मिलता जुलता वाक्य लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा जब निषाद राज के मन में यह दुख हुआ कि कई कई कितनी मंद बुद्धि वाली है जिन्होंने हमारे प्रभु को इतना कष्ट दे दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं यह सत्य नहीं है यह संसार है मोहन सा सब सोव निहारा देखिए सपन अनेक प्रकार सपने हो भिखारुनप रंक पति हो जागे लाभन हानिकछो तिमी प्रपंच जियजो यह सृष्टि तो स्वप्नवत मिथ्या है कौन शत्रु और कौन मित्र वही बात सुग्रीव कह रहे हैं और वही बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुग्रीव भी वैराग्य की बात कर रहे हैं और लक्ष्मण जी भी यही बात कहते हैं मोहनि सब सोव निहारा देखिए सपन अनेक प्रकार यही जग जाने जागही जोगी परमार्थे प्रपंच भी होगी जानिए तब ही जीव जब जागा जब सब विषय बिलास विरागा जब विषयों से वैराग्य हो जाए तब समझना चाहिए कि जीव जाग गया इसलिए सखा परम सखा परम परमारथ ये हो मन क्रम बचन राम पदने तो दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं किंतु अंतर तो है ना लक्ष्मण की वाणी सुनकर गोस्वामी जी ने बहुत से सूत्र दिए पूछा गया लक्ष्मण जी ने कितनी देर तक उपदेश दिया एक घंटा पौन घंटा डेढ़ घंटा तो उन्होंने समय का जो उत्तर दिया वह बड़ा अनोखा था उन्होंने कहा कहत राम गुण सारा भगवान राम के गुणों का वर्णन करते करते सवेरा हो गया चौपाई की पंक्तियां तो इतनी कम है कि पाँच मिनट में पूरी हो जाती है पाँच मिनट से भी कम में पूरी करने वाले मिलेंगे जो तीब्र गति से पाठ करने वाले हैं वे तो शायद एक ही मिनट में समाप्त कर दें लेकिन कितनी देर तक चलता रहा वो स्वामी जी की भाषा तो बड़ी सांकेतिक है उन्होंने कहा कहते और सुनते सवेरा हो गया उन्होंने यह सबसे बड़ी बात बता दी कथा का उद्देश्य ही यही है कथा उतनी देर चलनी चाहिए जब जीवन में सबेरा हो जाए जीवन में प्रकाश आ जाए अंधकार मिट जाए जाग्रत स्वयं जागृत लक्ष्मण और सोते से दिखाई पड़े निषाजराज तो लक्ष्मण जी ने अपने उपदेश के द्वारा उन्हें जगा दिया यह है संवाद वही भाषा जब सुग्रीव जी ने कही भई हंसने की बात पर कोई हंसे तब तो ठीक ही लगता है पर कोई बड़ी गंभीर बात कही जा रही हो और सामने वाला व्यक्ति हंसने लगे तब तो वह श्रोता की अशिष्टता मानी जाएगी या जा बोलने वाले की कोई ऐसी बात होगी जिसे सुनकर सुनने वाले को हंसी आ रही है तो इतना ऊंचा सुग्रीव का भाषण सुनकर भगवान पर क्या प्रभाव पड़ा गोस्वामी जी ने लिखा हंसे ही नहीं थोड़ी देर तक हंसते ही रहे सुनि बिराग सं कपिबारी बोले भी हंसी राम धनुपाने श्री राम बड़े संतुलित रूप से हंसी का प्रयोग करते हैं कभी मन में मुस्करा लेते हैं कभी होठों पर मधुर मुस्कराहट तभी हंसना और बिहसना हास्य का प्रवाह जब बिल्कुल इतना दिखाई दे कि वह रुकता ही ना हो तो भगवान खूब हंस रहे हैं हंस रहे हैं इसका अर्थ यह हुआ कि भाई आप पूजा के आसन पर बैठकर के प्राणायाम करने के लिए नाक पर उंगुली रख कर प्राण का पर संयम कर रहे हों और तभी यदि बगल में आकर आपका छोटा बच्चा भी उसी तरह से नाक पर उंगली रख कर कहने लगे तो उसे देखकर आपको हंसी आए बिना नहीं रहेगी बच्चे की चेष्टा पर हंसी ही आएगी वह तो न प्राण का संयम जानता है न प्राणायाम का अर्थ जानता है वह तो देखकर नाटक कर रहा है तो भगवान खूब हंसे सुग्रीव ने बचकाना एक रटाया हुआ सा जो भाषण था उसे दोहरा दिया भगवान कृष्ण और भगवान राम की बोलने की शैली में थोड़ा अंतर है अंतर होता ही है अवतार जब आते हैं तो अपने अपनी शैली में अपनी बात कहते हैं भगवान कृष्ण तो बिना किसी संकोच के सीधे ही कह देते हैं वे भी अर्जुन की बात को सुनकर हंसी रहे थे अर्जुन को पसीना आ रहा है अर्जुन धनुष बार छोड़कर बैठ गया है इतनी ऊँची बातें कर रहा है गीता में भी वह बात आती है प्रसन्न व हँसते हुए हंसी तो दोनों को आ गई श्री कृष्ण को भी और श्री राम को भी पर भगवान राम ने दूसरी भाषा का प्रयोग किया और भगवान कृष्ण ने दूसरी भाषा का प्रयोग किया अर्जुन से उनकी बड़ी पुरानी मित्रता थी तो हंस करके उन्होंने यही कहा कि अर्जुन तुम तो कुछ कह रहे हो उसे सुनकर लगता तो यही है असोचाल न सोचस्तम प्रज्ञावादान सभाषसेम तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उस पर शोक कर रहे हो और जब तुम बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा प्रज्ञा संपन्न पुरुष बोल रहा है भगवान ने तो यह भी कह दिया कि तुम्हारी बात तो विरोधाभास युक्त है भगवान ने आधा ही कहा भगवान राम ने कहा सुनि विराग संयुत कपिवानी यह गोस्वामी जी की व्यंग की शैली है वाणी किसकी है बोली कपिवानी बंदर का स्वागत तो आप जानते ही हैं इस डाल से उस डाल पर कब कूद पड़ेगा कभी नीचे छलांग लगाएगा कभी ऊपर बंदर की छलांग प्रभु ने देखी मुस्कराए और यही कहा जो कचु कहेउ सत्य सब सोई तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है यह नहीं कह दिया कि तुम भीतर से तो खोखले हो व्यर्थ की बात कर रहे हो उन्होंने कह दिया कि हाँ तुमने जो बात कही वह सच है पर भगवान का तात्पर्य यह है कि भाई यह सच तुम्हारे लिए सच नहीं है तुम जो कह रहे हो वह सिद्धांततः सत्य है पर यह सत्य तो लक्ष्मण के लिए सत्य हो सकता है सुग्रीव के लिए तो वह सत्य नहीं है भगवान तो यह कहते हैं कि ना ना नहीं मित्र मैंने जो वाक्य कहा है वह भी तो मिथ्या नहीं हो सकता बड़ी दार्शनिक भाषा है भगवान ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं बाली को मारूँगा सुग्रीव कह रहे हैं शत्रुमित्र मिथ्या है भगवान ने कहा सुग्रीव तुमने जो ज्ञान व की बातें कही शास्त्र में तो उसका प्रतिपादन ही किया गया है पर मुझे जब तुमने ईश्वर माना है तो मैंने भी जो कहा है वह भी सत्य होगा बड़ा गहरा सूत्र है तुम जो कह रहे हो वह एक तुम्हारा सत्य है पर वह तुम्हारा सत्य केवल सुना पढ़ा और रट लिया गया है और ईश्वर तो परम सत्य ही बोल रहा है उसका अभिप्राय यह था कि तुम यह निर्णय करो कि इन दोनों सत्य में से कौन सा श्रेष्ठ सत्य है पर सुग्रीव तो उसका अर्थ समझने की योग्यता नहीं रखते थे उनको यह लगा कि भगवान को यह चिंता हो रही है कि अगर मैं बलि का बध नहीं करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी अब सोचिए क्या भगवान को इसी बात की चिंता हो रही थी कि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी ऐसे सत्यवादी भगवान राम कभी नहीं थे ऐसे सत्यवादी तो इतिहास में बहुत हुए हैं महाभारत काल में तो बहुत थे इस काल में भी ऐसे लोग हुए हैं कि मुंह से जो शब्द निकला तो चाहे जैसे भी उसे पूरा होना ही चाहिए और पूरा नहीं होगा तो असत्य हो जाएगा श्री राम का सत्य तो ऐसा नहीं है वे तो आगे चलकर भी चाहे कुछ कहते हैं फिर बदल जाते हैं सुग्रीव जब बहुत दिनों तक मिलने नहीं आया तो कहला दिया कि जयिशायक मारा मैं बाली तहि सरहतों मूढ़ कह काली जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से कल उस सुग्रीव का वध करूंगा अगर सत्यवादी होते तो दूसरे दिन वे सुग्रीव का वध कर देते लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया हमारे पुराने वक्ताओं को बड़ी चिंता हो जाती थी वह तो समय होता है हमारे पुराने वक्ताओं को लगता था कि अगर ऐसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा इसका तात्पर्य तो यह होगा कि राम झूठ बोल गए तो वे बेचारे अक्षरों को तोड़ मरोड़कर कर श्री राम को सत्यवादी सिद्ध करने का एक प्रयास करते थे वे कह देते थे कि भगवान राम ने तो यह कहा ही नहीं कि मैं उसे उसी बार से कल सुग्रीव का वध करूँगा भगवान ने तो यह कहा लक्ष्मण जय सहायक मारा मैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा ते ही सर सरहताओं अगर उस बाण से मैं सुग्रीव को मार दूंगा तो मूढ़ कह लोग कल मुझे मूर्ख कहने लगेंगे इसलिए नहीं मारूंगा। तो वक्ता का पांडित्य था और लोगों को संतोष हो जाता था कि राम के सत्य की रक्षा हो गई अब इतनी घुमावदार भाषा के द्वारा सत्य की रक्षा का जो प्रयास है कितना हास्यास्पद है भगवान यह का क्या कहने लगे कि इस बाण से सुग्रीव को मारूं तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे भगवान तो स्पष्ट ही कह रहे हैं पर भगवान राम का सत्य तो केवल शाब्दिक सत्य नहीं है वे जानते हैं कि धर्म का यही अर्थ तो अनर्थ करता है शब्द हो गया सत्य उद्देश्य हो गया असत्य इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई डॉक्टर किसी रोगी को देख यह निर्णय करे कि कल ऑपरेशन करेंगे पर रात को अगर वह रोग ठीक हो गया थोड़ा फूट गया अथवा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रही और यदि वह डॉक्टर यह कहे कि वैसे तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया है पर सत्य की रक्षा के लिए तो मैं ऑपरेशन करूँगा ही तो तो क्या आप ऐसे सत्यवादी डॉक्टर के पास कभी जाएंगे कि अच्छा यह सत्यवादी डॉक्टर मिल गया आवश्यकता नहीं है तब भी वह ऑपरेशन करेगा भगवान राम का सत्य तो मानो उद्देश्य मूलक था कल मारूंगा। इसका सांकेतिक अर्थ यह था कि अरे भाई अगर बिना मारे ही काम बन जाता है तो थोड़ी ही ऐसा करूंगा। वैसे लक्ष्मण जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभु मारने के लिए कैसे कह रहे हैं पर वे सावधान थे कह तो रहे हैं पर यह कल मारूंगा यह शब्द तो उनको थोड़ा संदिग्ध लगा और तब उन्होंने कहा कि कल पर क्यों टाला जाए मैं जाता हूँ और आज ही मार देता हूँ तब पता चला गया कि श्री राम का जो सत्य है वह शब्दगत सत्य नहीं है भागवत है उद्देश्यगत है